द तथापि कोपेश विचारा भाव जीवन आभाति विचारा भाव जीवन विचार जब तक तो नहीं तब तो तक तो तो तो तो रहता है कुछ दिखता है अवश्याय कोहरा जैसे चिदाकाश में कब तक तो तो तो तो दिखता है विचारार्कोदयावधि सूर्य उदय होने तक तो तो रहता है यद्यपि वस्तुतः आत्मनि अज्ञान न संभवती जो शंका हुई थी वो तो ठीक है आत्मा ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप प्रकाश रूप आत्मा में अज्ञान संभव नहीं है क्योंकि प्रकाश रूप आत्मा है स्वयं प्रकाश सूर्य प्रकाश है उसमें अंधकार कैसे होगा जैसे सूर्य में अंधकार संभव नहीं ऐसे आत्मा में अज्ञान संभव नहीं है संभव नहीं होने पर भी तथापि ऐसा तथापि ऐसा आभा से कहा था अप्रकाश यह अप्रकाश अज्ञान को अप्रकाश कहा संभव नहीं है फिर भी भान होता है सूर्य में अंधकार नहीं होना चाहिए किंतु पेचक को अंधकार दिखता है अंधकार तो ही नहीं, नहीं होना चाहिए किंतु पेचक अपने आंख में कुछ दोष है जिसके कारण उसको सूर्य में क्या दिखेगा अंधकार इसी प्रकार यहाँ अज्ञान आत्मा में तो संभव नहीं है किंतु ऐसा आभा दिखता है अज्ञान जब दिखता है तो नहीं होना चाहिए कौन से क्या होगा प्रत्यक्ष जब होता है नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम प्रत्यक्ष जब दिखता है तो नहीं होना चाहिए कौन से तर्क से क्या होगा कोई कहेगा अग्नि गर्मी के गर्मी नहीं होनी चाहिए अग्नि को छोड़कर और कोई पता है गर्मी है बताओ तेज को छोड़कर करके द्रव्य पृथ्वी जल वायु आकाश काल दीग आत्मा मन ये कोई गर्मी है तो अग्नि कैसे गर्मी होगी नहीं होनी चाहिए कोई भी द्रव्य गर्मी नहीं तो अग्नि भी गर्मी नहीं होनी चाहिए युक्ति ठीक है नहीं अथवा बर्फ का है ठंडी कैसे ठंडी होगी बर्फ जल जा, को छोड़ ठंडी कौन है पृथ्वी तेज वायु आकाश कोई ठंडी है तो बर्फ क्यों ये तर्क से नहीं अग्नि गर्मी नहीं होनी चाहिए हाथ से हाथ में पकड़ लो देखो उसके बाद बोलो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए अग्नि हाथ में पकड़ने से पकड़नी चाहिए जो तर्क करेगा उसको गर्मी लगेगी है नहीं लगेगी गर्मी के हाथ जल जाएगा तो इसलिए दृष्टि जो प्रत्यक्ष अनुभव तो अनुभव में आता है नहीं होना चाहिए से नहीं कर सकते अनुभव में आता तो मानना ही पड़ेगा यद्यपि अज्ञान आत्मा में संभव नहीं तथापि तो ऐसा अप्रकाश आभा अप्रकाश अज्ञान कैसे अवश्यय अवस्य का था निहार ये आत्मा में क्या निहार कोहरा कैसे आ जाएगा अवश्यय व्याय अवश्यय के समान इसको अवस्यय कहा गया अवश्यय नहीं अवस्य के समान अवस्य के समान क्यों हुआ आवर कत्व आता ये ढकता है जैसे कोहरा ढक देता है ऐसे ये भी ढाक देता है ये दिखता है अप्रकाश कोहरा जैसे कहाँ चिदाकाश है चिद रूप आकाश में चित्रूप्रकाश में वो आत्मा है आत्मा में आभाती दिखता है नहीं होना चाहिए फिर भी दिखता है जब दिखता है तो नहीं होना चाहिए नहीं कहने से क्या होगा है दिखता है हाँ वस्तु तो नहीं होना चाहिए किंतु दिखता है नज्ञान से वस्तु तो असत्य कथम प्रत्यक्ष प्रतीति यदि वास्तव है नहीं तो प्रत्यक्ष कैसे दिखेगा जब वा, हो नहीं सकता वास्तव तो, तो प्रत्यक्ष कहा से शिव विषान वास्तव्य है ना दिखता कभी नहीं हो तो नहीं दिखता बंध्या पुत्र इस प्रकार असत्य कभी दिखता नहीं इसी प्रकार आत्मा में यदि अज्ञान नहीं है वास्तव है ही नहीं तो प्रत्यक्ष कैसे होता है प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए वस्तु तो, तो असत्य तो कथन प्रत्यक्ष प्रती थी नहीं असत तो सस्य विषाणि प्रत्यक्ष प्रती सस्य विषाण असत्य है क्या सस्य विषाण असत्य है बंध्या पुत्र और कौन औसत है नर विषाण और मूसक विषाण सुहा का सिंह गगन कुसुम असत है प्रत्यक्ष दिखता है कभी सस्य विशादे प्रत्यक्ष पत्ती नास्ती तत् शंका ऐसे करने पर कहते को ज्ञान अप्रख्या से क्या है कुछ है वास्तव सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं असत होता तो नहीं दिखना चाहिए सत्य नहीं असत्य नहीं तो फिर क्या कहेंगे उसको सत कहेंगे असत कहेंगे कोपि भी कहा था सत्ता अभ्याम अनिर्वचनीय सत्ता सत्ताभ्याम का अर्थ करेंगे सत्य न असत्य सतरूप से उसका निर्वचन निर्णय नहीं कर सकते सत नहीं कह सकते क्योंकि ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है असत्य भी नहीं कह सकते असत्य का प्रत्यक्ष ही होता है ये तो अज्ञान का प्रत्यक्ष होता है तो इसलिए अज्ञान अप्रकाश को सत्य कहेंगे असत कहेंगे अज्ञान का निर्वचन निर्णय सत्य न भवती असत्य सत्ता सत्ताभ्याम निर्वचनीय नहीं होता है उसको कहते अनिर्वचनीय और दोनों मिलावा भी नहीं होगा कोई भी वस्तु सत्य भी हो और असत्य भी हो सत असत दोनों मिला कोई संभव है असंभवन से सत असत भी नहीं होगा सत्य क्यों नहीं होगा सत्य न बाभ्येद सत्य होता तो बाध नहीं होता है सत्य बाध नहीं होता है ज्ञान का बाद हो जाता है ब्रह्म ज्ञान होने पर असत्यन न प्रतीयतः असत का प्रत्यक्षण नहीं होता है अज्ञान इसे असत्यता तो नहीं दिखना चाहिए ये बाध भी होता है प्रतीति भी होती है इसे सत्य नहीं असत नहीं अरुद्वन त्य मिला रहा संभव नहीं है इसलिए इसको कहते अनिर्वचनीय अप्रकाश से असत विलक्षण तो अंगिकारहत न प्रत्यक्ष प्रतीत अनुपति रित्यर्थ यदि अप्रकाश को असत मानते तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए अप्रकाश जो अज्ञान है वो असत्य सत्य असत्य है, सत है। असत्य असत भी नहीं है सत्य भी नहीं असत विलक्षण तो अंगीकारात अज्ञान से विलक्षण है असत से विलक्षण है असत से विलक्षण क्या है सत्य तो सत्य है न नहीं सत्य विलक्षण है तो अज्ञान सत्य विलक्षण है या असत से विलक्षण दो विलक्षण है तो सद असत विलक्षण होने से प्रत्यक्ष उसका होगा नहीं होगा असत विलक्षण होता प्रत्यक्ष होगा होता है असत हो तो प्रत्यक्ष नहीं होगा असत विलक्षण होता प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ना प्रत्यक्ष प्रतीत अनुपति प्रत्यक्ष प्रतिति की अनुपति अप्रमाणिक नहीं असत हो तो प्रत्यक्ष नहीं होगा असत विलक्षण होगा तो प्रत्यक्ष होगा निकाश से आत्मनि अनुभव न उपपद्य फिर भी आत्मा में अप्रकाश का के अनुभव कैसे होगा आत्मनि अप्रकाशस्य से अनुभव न उपपद्य विरोध है आत्मा में अप्रकाश आत्मा तो स्वयं प्रकाश माने वहां अप्रकाश हाँ अंधकार का होता है सूर्य में कैसे अंधकार रहेगा आत्मा स्वयं प्रकाश माने उसमें अप्रकाश कैसे होगा नोपद्धे क्यों नहीं संभव क्यों नहीं विरोधात विरोध है आत्मा प्रकाश रूप है प्रकाश में अप्रकाश का विरोध है इत यदि ऐसे कहोगे कहता है तो सिद्धांत कहता है न ठीक नहीं है क्यों नहीं तताई ही दिखाते विरोधी जो अज्ञान को आप कहत हो प्रकाश का अप्रकाश का विरोधी किम जड़ वस्तु अप्रकाश विरोधी वो सप्रकाश रूप आत्मा अप्रकाश का विरोधी कौन है अज्ञान है अप्रकाश उसका विरोधी जड़ वस्तु है अथवा आत्मा है सप्रकाश रूप आत्मा है कितने विकल्प हुआ प्रथम विकल्प क्या है जड़ वस्तु अप्रकाश का विरोधी है क्या ये प्रथम ऐसा विकल्प करे सिद्धांत कहते जड़ वस्तु अप्रकाश का विरोधी नहीं होगा अंधकार में घट रहसता है अंधकार के साथ घट का विरोध है नहीं कोई विरोध नहीं जड़ वस्तु अप्रकाश के विरुद्ध नहीं जड़ा प्रकाश है परस्पर विरोध असंभव जहाँ अप्रकाश है वहां जड़ वस्तु रह सकती है दोनों का विरोध है जड़ा प्रकाश है परस्पर विरोध असंभव है भी। तो द्वितीय कहेंगे प्रकाश स्वरूप आत्मा जड़ अप्रकाश का विरोधी द्वितीय वो भी ठीक नहीं है तरधि ने सप्रकाश आत्मनि अवस्था न अनुपते यदि अप्रकाश अज्ञान के विरोधी आत्मा कहेंगे अज्ञान के विरोधी आत्मा यदि होगा तो अज्ञान आत्मा में रह सकता है विरोधी होता नहीं रह सकता है ना भी द्वितीय तस विरोधी ने सप्रकाश है तसे अज्ञान से विरोधी स्वप्रकाश आत्मा में यदि विरुद्ध होगा तो अवस्थान अनुपत अवस्थान नहीं हो सकता है विरोध हो कैसे कैसे रहेगा वन्नी है जो प्रज्वलित बनी उसे थोड़ा पानी डाल दो कितने देर होता है रहता नहीं विरोध होने से अज्ञान यदि स्वप्रकाश आत्मा का विरोधी होता तब तो तक तो अज्ञान नहीं रहता कभी नहीं रहेगा अज्ञान कैसे रहेगा आत्मा तो पहले से तस्य का क्या थे विरोधिनी, नहीं सब प्रकाश है कौन है सब प्रकाश है आत्मनी अवस्थान अनुपत है अज्ञान का अनुअवस्थान नहीं हो सकता है इसे दो विकल्प से कहा अज्ञान के विरोधी न तो जड़ है न तो आत्मा है न च अहम न प्रकाश अज्ञान साधकस्य अज्ञान न से त्ञान विरुद्धितमित वाच्यम अहम न प्रकाशे ऐसे अज्ञान का भान होता है अज्ञान को प्रकाश करता है साक्षी आत्मा अज्ञान का जो प्रकाशक साधक है वो अज्ञान का विरुद्धि नहीं है जो साधक है वो बाधक नहीं है अज्ञान का भाषक है आत्मा नाशक नहीं है अज्ञान का साधक जो आत्मा है अज्ञान विरोधी तो न अज्ञान विरोधी तो नहीं होगा ये नाच्यम आत्मस्वरूप से प्रकाश से अविरोधित्व यदि आत्मस्वरूप प्रकाश उसका विरोधी नहीं हुआ किसका अज्ञान का आत्मस्वरूप प्रकाश भी अज्ञान का विरोधी दिर दिर नहीं हुआ और अन्य कौन विरोधी अज्ञान का अन्य से न भावा आत्मस्वरूप प्रकाश एक स्वयं प्रकाश हो अज्ञान का विरोधी नहीं और अज्ञान को विरोध करने वाले कौन रहा कोई नहीं दीप नष्ट करे अज्ञान को चंद्र स्वयं नष्ट करेंगे विरोधी न भाभा विरोधी कोई नहीं है एक सब प्रकाश आत्मा था वो अनाचक नहीं हुआ वो प्रकाश के भा सके तो विरोधी कोई नहीं हो तो कदा भी निवृत्ति न कभी भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए अज्ञानी की निवृत्ति सकाश आत्मा से होती है नहीं सब प्रकाश आत्मा से निवृत्ति मानेंगे तो अज्ञान कभी नहीं रहना चाहिए सकाश आत्मा से अज्ञानी की निवृत्ति होती है नहीं तो जड़ वस्तु घटपट आदि से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती नहीं होने पर और नहीं हो तो फिर अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी और कोई पता तो ही नहीं स्वयं प्रकाश आत्मा जड़ ये नष्ट नहीं करेगा और कौन नष्ट करेगा तो अब अबाबात कदापि निवृत्ति न से आद ऐसे संकांत से तत्ह संका से कहते विचार अर्कोदयावधि विचार रूप अर्क सूर्य उदय होने तक तो ही रहता है प्रकाश जैसे रात में अंधकार है सूर्य उदय होने के बाद रहता है इसी प्रकार विचार रूप सूर्य उदय होने तक तो ही ये अज्ञान रहेगा विचार सूर्य उदय होने के बाद अज्ञान नष्ट हो जाएगा विचार अर्क जो करना विचार अर्क विचार सूर्य कैसे हुआ विचार का अर्थ करना विचार जन्य ज्ञानम विचार करने पर ज्ञान होता है वो तो ज्ञान ही अर्क सूर्य है विचार जन्य, जन्य ज्ञान में अर्क अर्क क्या क्या अर्थ है सूर्य विचारजन्य ज्ञान को कहा सूर्य विचारजन्य ज्ञान सूर्य कैसे होगा विचार करते करते ज्ञान हो जाएगा घर में बैठा कुटिया में अंधकार में प्रकाश हो जाएगा दिखना लग जाएगा जंगल में गुफाएं बैठ के साधु विचार करता है ज्ञान हो गया रात को बारह बजे ज्ञान हो गया तो सूर्योदय हो जाएगा तो सूर्य कैसे होगा कहते तमो निवर्तक तो आप जैसे सूर्य अंधकार का निवर्तक है ये ज्ञान भी अंधकार का निवर्तक है किन्तु कौन सा अंधकार का निवर्तक है अज्ञान अंधकार का निवर्तक तो कौन से उसको भी सूर्य कह दिया सूर्य जैसे वस्तु तो सूर्य नहीं है तसे उदय उदय का तो उत्पत्ति ज्ञान की उत्पत्ति होने तक ही अज्ञान रहेगा सुवधि अवधि स्थिति मर्यादा स्थिति की मर्यादा सीमा ज्ञान होने तक अज्ञान रहेगा ज्ञान हो गया तो अज्ञान रहेगा नष्ट हो जाएगा यस्य अप्रकाशस्य जिस अप्रकाश मर्यादा है विचार्क उदय समास बताते हैं विचारकोदयावधि विचारक उदय अवधि अप्रकाश से अवधि अप्रकाश अज्ञान की सीमा कब तक है विचार विचारजन्य ज्ञान उत्पत्ति तक ज्ञान उदय तक उसकी अवधि सीमा है विचार विचारजन्य ज्ञान होने के बाद और कितने दिन रहेगा अप्रकाश नहीं सब सीमा समाप्त विचार जो नि ज्ञान हो गया आगे अप्रकाश नहीं मिलेगा केवल आत्मनो अविरुद्धित्वी केवल शुद्ध आत्मा अज्ञान का विरुद्ध है नहीं शुद्ध आत्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान रूप नित्य है अनित्य है नित्य जो ज्ञान ब्रह्म है अज्ञान का नाश कर देगा नहीं नाश नहीं करेगा में? नित्य जो ज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म वो अज्ञान को नाश नहीं करेगा नित्य ज्ञान अज्ञान को नाश नहीं करेगा फिर अज्ञान को नाश करने वाला और कौन सूर्य चंद्र कोई प्रकाश नाश करेगा देखो कौन नाश करेगा केवल आत्मनो अविरुदित्वी केवल आत्मा अज्ञान का विरोधी है नहीं और विरोधी विरोधी होता तो अज्ञान आत्मा में एक क्षण भी नहीं रहता अभी तो कहाँ रहता तो फिर कैसे विरोधी अखंडकार वृत्ति आरूढ़ आत्म चैतन्य तिवर्तक तो पति आत्म चैतन्य अज्ञान का निवर्तक नहीं है किंतु वेदांत वाक्य श्रवण करने पर तत्व वाक्य श्रवण किया इस वाक्य से अर्थ ज्ञान होगा वाक्यर्थ ज्ञान होगा वाक्यार्थ ज्ञान हो होने के लिए पदार्थ ज्ञान कारण तत्व असी तत्कार ब्रह्म तुम हो तुम ब्रह्म हो सुनने से अर्थ ज्ञान हो जाता है नहीं तत्व में सुनने पर उसका अर्थ ज्ञान होता है नहीं मैं ब्रह्म हूं यही तो ज्ञान है हो जाता है ना नहीं बोलो तत् तम अत का तो ब्रह्म त्व का तो तुम असी तो तुम ब्रह्म हो ऐसे सुनने पर वाक्यार्थ बोध नहीं होता है होता है मैं ब्रह्म हूं ऐसे समझ आता है ना नहीं एक होता है पदार्थ बोध एक होता है वाक्यार्थ बोध प्रत्येक पद का अर्थ तो समझ में आ गया जब तक देह में हम बुद्धि है तब तक मैं ब्रह्म हूं ऐसे समझे में जो समझ में आ जाता है ना लगता है ना तत्म असी तत का तो ब्रह्म तुम तुम असि का तो समझ में आ गया क्या समझ में आ गया मालूम है पद का अर्थ समझ आ गया अब मिलकर के वाक्य अर्थ क्योंकि वहीं ना सिंचेत पेड़ पौधे ना कह क्या कहा वन सिंचेत सिंच सेचन का अर्थ फेंकना नहीं सेचन का अर्थ गिला करना जल सेचन करते जल से गिला कर दे पेड़ पौधा है वन्नी के द्वारा गिला कर दो वन्नी के द्वारा गिला कैसे होगा फेंकने से एन ले कर रख देने से शब्द समझ में आ गया वहा का वन्नी के द्वारा सिंचित का अर्थ आर्द्रिक करो गिला कर दो पेड़ पौधा नहीं पदक के अर्थ तो समझ आ गया किन्तु वाक्य अर्थ बोध तो नहीं होता है वन में से करने के लिए सामर्थ्य है क्या गिला करने के लिए जड़े ना सिंचित कहता तो ठीक कह पानी सिंचयन न कर दिया तुरंत तो हो जाएगा अरे वनी ना सिंचित तो कहते कोई दौड़ कर को जाता है रास्ता से वापस आता है <laughs> दौड़ गया वनी ना सिंच दौड़ गया भेद जाओ ले दौड़ गया फिर आगे पूछता क्या लाओ ऐसा कभी होता है ना <laughs> वहाँ दौड़कर जाने के बाद फिर आप शायद पूछा है क्या रहो <laughs> पहले क्यों दौड़ कर बनी न सिंचेत सुनने से कहा वन्नीना न सिंचेत फिर आत्मसा बनने के तरह कैसे गिला करेंगे फिर वापस बनने के तरह कैसे गिला अर्थात वाक्यर्थ बोध हो? नहीं हुआ ये पदार्थ बोध है योग्यता नहीं ये वाक्यार्थ बोध होने के लिए योग्यता ज्ञान कारण अयोग्यता ज्ञान नहीं हो योग्यता ज्ञान हो तो शाब्धबोध होगा मैं कहते समय मैं ही परिचि न सुखी दुखी संसारी हूं अब ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वश्व व्यापक है फिर तो मैं कैसे ब्रह्म तब तो मित्र कहते गुरु समझे समझ लिया तुम ब्रह्म हो गुरु कहते तुम ब्रह्म हो समझे मैं ब्रह्म हूं मैं कहते समय इतने छोटा परिचन्न अब ब्रह्म कहते सारा ब्रह्मांड व्यापक ये के सोचता है तो जब तक त्व पदार्थ में संशय और विपर्य है तब तक वाक्यर्थ बोध नहीं होता है ज्ञान नहीं होता है विचार करने पर अर्थ को समझना पड़ेगा त्वम पद का एक वाच्यार्थ होता है एक लक्ष्यार्थ होता है वाच्यार्थ को लेंगे तो उसके साथ ब्रह्म की एकता नहीं होती है लक्ष्यार्थ को लेना पड़ेगा त्वम पद का लक्ष्यार्थक शुद्ध चैतन्य वो चैतन्य में हूं एक चेतन बिंब रूप चेतन सर्वव्यापक है उसका प्रतिबिंब आपके अंतकर्ण में होता है ये जो प्रतिबिंब दिखता है उसको कहते चिदा भाषा वो चिदाभाषा चेतन है या नहीं बताओ वो चेतन नहीं, चेतन जैसा लगता है वो आप चेतन हो या जड़ हो तो आप चिदाभाष हो या बिंब रूप चेतन हो बिंब रूप चेतन चिदा तो जड़ है चेतना नहीं तो है तो चिदाभास परिचयन है बिंब रूप चेतन परिचयन है क्या चिदाभास कितने है? अनेक है जितने शरीर सबके शरीर अंत कर सब में प्रतिबिंब हजार करोड़ घड़ा रखो पानी भर दो सब में आकाश का प्रतिबिंब दिखेगा चंद्र का प्रतिबिंब सब घड़ा में दिखेगा चंद्र के नीचे रख दिया तो आकाश में आकाश के नीचे तो जब हजार घड़ा में प्रतिबिंब होगा उस समय आकाश में चंद्र रहेगा या टुकड़ा हो जाएगा हजार टुकड़ा हो जाएगा रहेगा एक रहेगा हजार हो जाएगा एक इसी प्रकार आपका प्रतिबिंब अनंत जीव के अंतकरण में होता है चिदाभास बहुत ही उस समय आप कहा रहते हो मालूम है आकाश कहां है सर्व व्यापक है चेतन उससे भी व्यापक है सबके अंदर आकाश है बाहर भी आकाश है अंदर आकाश है पत्थर के अंदर ठोस दीवाल के पत्थर के अंदर है सबके अंदर बाहर जैसे आकाश है इसी प्रकार चेतन सबके अंदर बाहर एक है अंदर भी है बाहर भी है कितने चेतन है एक है चेतन और बाकी सब जड़ है तो आप चेतन हो या जड़ हो तो so, चेतन के अंदर बाहर चेतन आप हो, हो।, हो। या देख के प्रतिम्बाप हो आप हो चेतन बिंब रूप ब्रह्म सर्वत्र सर्वव्यापक चेतन मैं हूं ऐसा निश्चय हो जाएगा तो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होगा पहले मैं शब्द का अर्थ ये जो परिचर्मा में अहम बुद्धि होती उसको हटाना पड़ेगा विचार करके विचार करने पर मैं ब्रह्म हूं ऐसे निश्चय होगा जैसे इसको देखकर निश्चय होता है एकदम पुष्पम निश्चय होता है इसको कहते पुष्पाकार वृत्ति इसको नहीं ये तो पुष्पा है ये पुष्पा है ये पुष्प का ज्ञान होता है तो आपके अंतकरण का परिणाम उसको कहते वृत्ति किमाकार वृत्ति पुष्पाकार वृत्ति इसको देखेंगे तो पुष्पाकार वृत्ति होगी हाँ ये भी पुष्प है ये रक्त है रक्ताकार और इसमें शुक्लाकार वृत्ति इसमें शुक्ल रूप है दिखता है शुक्ल रूप का ज्ञान हो रहा है शुक्ल रूप ज्ञान क्या चीज है शुक्लाकार वृत्ति अंतकरण का परिणाम वृत्ति और इसमें रक्त रूप है रक्त रूप का ज्ञान हो रहा है और ज्ञान क्या है रक्ताकार वृत्ति क्या कहा रक्ताकार वृत्ति शुक्लाकार वृत्ति अच्छा शुक्लाकार छोटा है या रक्ताकार छोटा है बड़ा कौन है रक्ताकार शुक्लाकार में बड़ा कौन छोटा कौन है ये शुक्लाकार है ये रक्ताकार है तो बड़ा कौन होगा रक्त और शुक्ल में आकार नहीं है छोटा बड़ा नहीं है रक्त का आश्रय शुक्ल का आश्रय द्रव्य में तो छोटा बड़ा है रूप में छोटा बड़ा है रूपाकार वृत्ति होती है खाएंगे फल तो मधुर लग गया तो क्या कहेंगे मधुर ज्ञान मधुर वृत्ति खटा लग तो अम्लाकार वृत्ति इसी प्रकार अखंड ब्रह्म को विषय करने बारी जो वृत्ति है वृत्ति का था अंतगण का परिणाम विचार करने पर जब मैं व्यापक चेतन ऐसा निश्चय हो जाएगा तो ज्ञान होगा अहम् अस्मि ब्रह्म परम ब्रह्म इसको कहते अखंड ब्रह्माकार वृत्ति अखंड है ब्रह्म ब्रह्म कैसा है अखंड अखंड ब्रह्माकार वृत्ति का ये अर्थ नहीं कि ब्रह्मा कार्यवृत्ति सात दिन पंद्रह दिन तक लगातार रहे तभी ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं है अखण्ड ब्रह्मा कार्य में अखंड ब्रह्म का विशेषण है यह नहीं की अखंड ब्रह्मा कार्य का अर्थ नहीं इक्कीस दिन तक ब्रह्मा कार्य वृत्ति लगातार रहेगी ये अखंड बीच में खंडित तो नहीं हो बैठ गया समाधि लगा करके लगातार समाधि हो इक्कीस दिन तब ज्ञान हो जाएगा ये अर्थ नहीं है अखंड ब्रह्माकार वृत्ति नहीं ब्रह्माकार वृत्ति का खंडन अखंड नहीं हो यह अखंड है व्यापक है, तो है।, तो तो तो है। व्या उसको विषय करने अखंड वृत्ति ये वृत्ति पहले काम समय होती नष्ट होती फिर होती फिर नष्ट होती अधिक समय सत्य है ये ऐसे वृत्ति होने पर स्थिर होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती ये वृत्ति स्वच्छ है उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है जब प्रतिबिंब होता है उससे ब्रह्म का ब्रह्म से में आरूह हो गया ब्रह्म का वृत्ति में ब्रह्म दिखता है जैसे जल में चंद्र दिखता है कोई कोई कहते चंद्र उसमें में जल में प्रविष्ट है वृत्ति के द्वारा ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है ब्रह्म सर्वव्यापक है वृत्ति उसकी अभिव्यंजिका वृत्ति के द्वारा ब्रह्म की क्या होती तो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ऐसा तो कहते हैं क्या कहेंगे वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य शुद्ध चेतन दीवार में है या नहीं उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है अंतकरण में उसकी अभिव्यक्ति होती है वृत्ति अंतकरण का परिणाम उसमें चेतन की अभिव्यक्ति होती है वो जो चेतन की अभिव्यक्ति है चेतन का प्रतिमिव दिखता है उसको चिदाभाष कहते हैं चिदाभाष चेतन के जैसे लगता है वृत्ति में आरूढ़े वृत्ति में चढ़ा हुआ जैसे वृत्ति के ऊपर जैसे उसको कहते वृत्ति आरुढ़ चैतन्य क्या कहते वृत्ति आरुढ़ चैतन्य अथवा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य क्या कहेंगे वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त जो चैतन्य अथवा वृत्ति के द्वारा आरुढ़ जो चैतन्य वृत्ति के ओर जो चैतन्य उसको कहते ब्रह्म यही ब्रह्म है ब्रह्माकार वृत्ति आरूढ़ चैतन्य अहमअ्मी ब्रह्म ये ब्रह्माकार वृत्ति होती अंतग्रण का परिणाम उसमें चैतन्य बिंब रूप ब्रह्म अभिव्यक्त हो जाता है जैसे चंद्र जल में दिखता है जैसे वृत्ति में चैतन्य दिखता है वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अथवा चिदाभास विशिष्ट वृत्ति क्या कहेंगे चिदाभास विशिष्ट वृत्ति अथवा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति में चैतन्य दिखता है उसको कहते वृत्ति चैतन्य देखो लिखा है अखंडाकार आकार वृत्ति आरूढ़ आत्मचैतन्य से अखंड है वृत्ति अखंड ब्रह्म को विषय करने वाले वृत्ति वृत्ति अंतकोण का परिणाम उसमें आरूढ़ होता है कौन आत्म चैतन्य वृत्ति में आत्मचेतन स्थित होगा आत्मचेतन तो सर्वव्यापक सर्वत्र है वृत्ति में आरूढ़ का है तो वृत्ति में उसका प्रतिबिंब दिखता है वृत्ति में उसकी अभिवृत्ति होती है जैसे दर्पण में मुख दिखता है दर्पण में मुख समय रहता है क्या ऐसे कोई कहता है दर्पण में आरूढ़ हो गया दर्पण में स्थित हो गया इसी प्रकार वृत्ति में स्थित होता है मतलब वृत्ति में उसकी अभिव्यक्ति होती जो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य है वही ही अज्ञान का निवर्तक है केवल के शुद्ध चेतन अज्ञान का निवर्तक नहीं केवल वृत्ति भी अज्ञान का निवर्तिका नहीं वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य चैताभाष विशिष्ट वृत्ति तन निवर्तक तो ये वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अज्ञान का निवर्तक केवल आत्मा अज्ञान का निवर्तक नहीं जड़ वस्तु भी अज्ञान का निवर्तक नहीं किंतु वृत्ति अभिव्यत चैतन्य इसको चेतन लोके में कहते हैं जिस अंतकर्ण में चेतन का प्रतिम्ब दिखा चिदाभास भाष उसको चेतन कहते हैं अंतकर्ण पत्थर में नहीं होने से वहां चिदाभाष नहीं तो पत्थर को चेतन कहते जड़ कहते हैं ये वृत्ति अभिवक्त चैतन्य ही तिवर्तक तो पद तत्प से अप्रकाश अज्ञान यदि आत्मा केवल अज्ञान का निवर्तक नहीं है तो ब्रह्माकार वृत्ति में अभिव्यक्त आरूढ़ से कैसे निवर्तक होगा आत्मा केवल आत्मा अज्ञान का निवर्तक नहीं है इसे लेकर के लकड़ी को काट दे सकते ना नि मोटे लकड़ी को कहते हैं यदि लकड़ी को नहीं काट सकते उसको सोना से पकड़ लेंगे सोना कहते बना देगी मोटा सोना से पकड़ करके लकड़ी कट कर जाएगी जो कालम से लेखन से लकड़ी नहीं कटती है सोना चांदी हेरे आदि लगा करके बड़ा लगा दिया उसके द्वारा इसको पिटेंगी लकड़ी कट जाएगी जब केवल आत्मा अज्ञान का निवर्तक नहीं है अब ब्रह्माकार वृत्ति में उसकी उसका प्रतिबिंब हो गया इतने मात्र से किसने निवर्तक होगा चंद्र किरण से जितने सूर्य किरण अंधकार नष्ट होता है सब अंधकार चंद्र के द्वारा नष्ट होता है नष्ट हो जाता है नहीं होता है कम होता है जब केवल चंद्र अंधकार पूरा नाश नहीं कर पाए और चंद्र का प्रतिबिंब जल में प्रतिबिंब हो गया वो पूरा अंधकार को नष्ट कर देगा कर देना नहीं केवल आत्मा यदि अज्ञान का निवर्तक नहीं अब वृत्ति में और बहुजन से अज्ञान के निवरतको हो जाएगा इसके लिए दृष्टान्त देते का कैसे होता है केवल नहीं होने पर भी हाँ चक्कर क्यों चलाते हो तो अपने हो उधर क्यों देखते हो बड़ी चिंता कहीं आकार से गिर जाए तो क्या होगा केवल सूर्य किरण से अदर धृत्यु है ना सूर्यकिरण बाहर है गर्मी के समय सूर्य किरण रखो उसमें लेकर के कपड़ा रखो जल जाता है ना नहीं जल जाता है कपड़ा जलता है जलता नहीं दहा दहन दा, नहीं है। वो तो है होता है किन्तु सूर्य कांत मणि रख देंगे ये जो चश्मा है होता जो चश्मा का बीच वाला मोटा होता है ऐसे लेकर सूर्य किरण में देखाओ ये इतने सूर्य सूर्यकिरण ऐसे पड़ जाएगा इतने बिंदु वहां अग्नि प्रकट हो जाती देखा है कभी ऐसे चश्मा जो पास में पढ़ने के लिए होता है बीच वाला मोटा होता है दूर वाले के लिए नहीं बीच वाला मोटा होता है दूर देखने के लिए लोग साफ देखेंगे अब पढ़ना जरूरत पड़ेगा तो चश्मा नहीं तो दिखेगा नहीं पास में नहीं दिखेगा दूर दिखेगा अरे किस किस को पास में तो दिखता है और दूर देखेंगे तो लगाना पड़ेगा जो पास में देखने के लिए पढ़ने के लिए होता है मोटा चश्मा है ना वो उसको रखो सूर्यकिरण पड़ेगा तो यहाँ अग्नि प्रकट हो जाती है इसी प्रकार सूर्य का अंत संयुक्त केवल सूर्य किरण से अदृत्युते है न केवल सूर्यकिरण दग्धा नहीं है जलाता नहीं है त्रिनादि का भाषक तुम त्रिनादी प्रकाश करेगा सूर्यकिरण घास सूखे घास को प्रकाश कर सता है जला सता है प्रकाश करता है तो सूर्य कांत संयुक्त से सूर्यकांत एक मणि है सूर्य कांत मणि संयुक्त यदि हो गया सूर्य कहना जैसे सूर्य काच है उत्तल यव काच कहते क्या उत्तल उत्तल कहते हैं, उत्कल में उत्तल उत्तल हाँ इंग्लिश में तो कन्वेज कहेंगे हिंदी में क्या कहेंगे उत्तल कहते आपको ऐसे मालूम है आप तो हिंदी भाषा में कहते उत्तर कन्वेस लेंस होता बीच वाला मोटा सूर्यकांत संयुक्त से तस् दग्रित दर्शनाथ तो केवल सूर्यकिरण दाह का नहीं हुआ जलाते तो नहीं किन्तु सूर्यकांत में संयुक्त हो गया तो अब देखो लेकर करके पास में रखो अग्नि पकड़ हो जाती हाथ में तो हाथ जल जाएगा कपड़ा रखो जल जाएगा मोटा चश्मा जिसके पास से देखो चालीस उम्र होने पर चश्मा लगाते हैं पास देखने के लिए वो लगा देखो अग्नि प्रकट हो जाती है इसी प्रकार क्या हुआ ये हुआ केवल सूर्य किरण दाहक नहीं होने पर भी सूर्य कांत मणि संयुक्त होकर के जला देता है इसी प्रकार केवल आत्मा अज्ञान का निवर्तक नहीं होने पर भी वृत्ति आरूढ़ होने पर ब्रह्माकार वृत्ति में जो आरूल होगा तो अज्ञान का निवर्तक हो जाएगा केवल आत्मचैतन अज्ञान का निवर्तक है ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ होगा तो ज्ञान का निवर्तक हो जाएगा तो अज्ञान का अनिवर्तक जो ज्ञान है वो नित्य है अनित्य है हैं अनित्य होगा हाँ अनित्य ज्ञान से निवृत्ति होती है नित्य जो शुद्ध ब्रह्म है ज्ञान उससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती अब वो नित्य आत्म चैतन्य उसमें अभिव्यक्त होता है वृत्ति अनित्य होने के कारण वृत्ति अभिव्य चैतन्य की वो अनित्य कहा जाएगा वृत्ति अभिव्यत चैतन्य वृत्ति जब अनित्य है तो वृत्ति आरूढ़ चैतन्य नित्य होगा उसके द्वारा ज्ञान की निवृत्ति होती है ओ